तू जो कह रही है तेरी बात का खंडन कैसे करूं सही है तू कर तो तेरी बात सही भी रही कि मुझे श्यामश से मिलन की प्राप्ति हुई है राशि बैठे right. ही है जैसे कि में तो उसका पर बिजली बिजलीटने के बाद में तो अंधकार बनना होगा ऐसे ही हरी पटी यदि कभी शाम शांत का प्रयास से मुझे विलंबित प्राप्त हुआ तो विलंब प्राप्त होने के बाद में जो वियोग है तो वह रियोग और जीवन यह ज्यादा व्याकुल करने वाला है वो और वो अंत में और भी और निराशा इसको बढ़ा देने वाला हो रहा है इसलिए अर तक से बिजली और मुझे अंधकार ही प्राप्त करने जा रही अगे अगे तो बोले ऐसा बिजली कहने की आवश्यकता नहीं है बिजली तो एक क्षण के लिए चल है और दूसरे क्षण गायब हो जाती है परंतु या तो आप तो तो तो से चंद्रमा बिजली नहीं है बिजली होती चंद्रमा ने तेरे शिया के ऊपर चंद्रमा तो चंद्रमा कला तो तो कलाम छोड़ा है इसी श्री साम्राज्य के वजह का कुटिया। शामें समें इस तरह की जगहों, न जगहों को लियो को सब क्या तराम जगह होगी कि वह तृप्ती करते हो जरा भगवान विष्णु चकोर डाले जैसे चोस्ना करन चकोर डाले चोस्ना करन जगह परन्ना तुरंत दिखाऊं तो अभी तक कि शामें समें इस तरह अरे तू कहते ही जो श्याम सुंदर के धंधा सुंदर चंद्र प्राप्त हो रहे हैं कपोर के ऊपर पीके के मैं जो है उनमें प्राप्त हो रहे हैं जो बिखरे हुए जो अल्पी हुई माला ये जो के चिन्ह में सुंदर कला ही है जो कला प्राप्त ने कहे माने कहना कला में कहना वो चंद्रमा चंद्रमा ने मुझे करेगी तो, आपने को को तो मुझे कर है। था भी था ने है। कलाम ने मुझे कर दिया अभी तक ही इस समय कुछ देख तो तो ता ता तो ऊपर की भावना शाम के शामिल मिले अली उससे मुझे अपनी कलाएं नहीं दी है, इस ही किया है, है का है, उसको काम करके अन्य की अंतार अवसार अपन मुख्य अवतार होता है अपन मुख्य अवस्था है कि मैंने ये कॉलमिनेट उस इजाज को काम में एक चीज का विषय करके दूसरे हाथ लिया और म्यूजिक का सेक्शन और काम हाथों पे अभी का आपको रिपोर्ट किया क्या ये तो तमिलन लीगा क्या आपके पे साथ हो मतलब जो है बस तो चेक बिलिंग के चेक को जीती है तेजी दूसरी की है वो बिकौज आके तब से हमारा हम इससे छप हो जाए अरे लेकिन मैंने क्या मुझे कभी देखते रहे मुझे की चिंता नहीं है कोई प्रश्न का शांति दिखता है वहां पर करण के लिए चिंता हो जाता है कोई तो चिंता नहीं है किसी कार्य के साथ में किसी तरह से संबंध जोड़ा जो बिल्कुल पास है या धर्म पर मार के कलाम भी होकर के का ता एक भी वो मुझे करेंगे मैं उनके लिए रही तो चंदा और चकोर जिनकी प्रीति तो चंद्रमा अपनी किरण की कला हो उसके द्वारा चकोर को जैसे प्रस्तुति करता है ऐसे सत्य कला के लिए क्या अपनी। तो क्या मुझे प्रणाम करेंगे चपरकारी अभी नहीं तो कहीं की एक परिणाम आपको पुराण कर लेकर जी आपके हाल में बड़े व्यालू हो रही है को है संपूर्ण यहाँ पर कृष्ण चटोरी का कहकर के जो कलाम कि एक धन जेलिया है तो दृष्टि होते ही तो एक चंद्र का तो एक करके तो भी तो जाए। इस चा। और जो है गया के तो सुंदर कि के के में को कैसे बढ़ाया जाता कहीं नहीं है कहीं ग्राम का नहीं है ग्राम का दोष नहीं है कुमार दो है बल्कि कोई बात करी और उसको पकड़ करके अब शाम आनंदित आनंदित हो रही है की में फल तो नहीं।, तो नहीं है ये जेको फल कह रही है ये जेको बिजली के समान तमाम क्षण है क्षण के लिए बिजली चलती हो गए बिजली कला कह रही है वो कला नहीं है वास्तव चंद्रमा ने ही उसने कर दिया है चंद्रमा को निर्माण देगा कि कि उस आने में तो सारे तो सारे तो उनको जैसे प्रेमी अपने रूप स्वीकार करना चाह रहा है सारा मेरा सारे मेरे अंगारे में संपूर्ण संतोष श्रेष्ठ जो होता सारे आपके के जनता जो भी है वो व्यापल हो जाए आनंद लेकर का करके का करके आनंद आनंद मिलन के ये जनता जनता है उसके उसको विरोध में एक एक वो एक वो का हो हो और में बिचार बिचार कौन के दर कहीं आपकी बोली बढ़ गए कहीं कोई गुरु को उनके चरण में तो कोई कोई बजरी उनके ओवर चरण में ये मानता एक दक्षण है तो यहाँ तो तो तो पर की को किसी की की को को को मिली है तो उसके का करना खेल-खेलने के को लगाते। तो की को के लगाते करने पर कौन सा कि कभी आगे भी श्राम को अपने लगा दी गई दो ये हम के आगे भी ना तो ना तो का है, पारा तो श्री आधारण यदि ऊपर ऊपर तो है है और कह रख भी अरे विधाता मुझे दोपी कार्य को बनाती मुझे पक्षी बनाता तो करके हो महाविद्यालय आकाशीय दर्शन देने में कुल करके अभी आयोजित कर एक, की एक से है, के है। उसकी एक एक से, से हरे मुझे करें। से से मुझे मुझे में भी आपके जीवन की यात्रा इसी के सारे तभी प्राप्त हो जाए। तो इस तरह कहीं करके मुझे में कहीं और की कनका मात्र प्राप्त करके मैं ऐसे करके ये ये जब तक अभी अभी के के और का मिल, मिल, ये तो करके शाम और और को बढ़ा देंगे राधेश प्रभाते रूप से है। और जब तुमने स्वीकार कर भी दिया है तो मुख मुख मुख से से से जो तेरे मुख से जो जो तेरे तेरे रही है देवताओं की नदी का नाम क्या है अल्लाह तो अली सकीर तेरे मुख से जो वचन भी गंगा निकल रही है इस गंगा में अरी सकी सबसे पहले आज का पहला काम यह है के का कि सबसे पहले मैं इस गंगा में स्नान कर तो स्नान करने के काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है लक्षण में आए शास्त्र कहते हैं शतर में आए भोकव्यम काम को छोड़ के पहले भोजन कर रक्षा करने के लिए भोजन का काम भोजन को काम करना चाहिए अपने का काम भी छोड़ में आए भोक कहते हैं हजार काम छोड़ करके पहले स्नान कर लेते जी स्नान ही होगा तो काम नहीं पर इसी बात को कह रही है कि अली सकी तेरे मुख से जो गंगा प्रकट हो रही है रूप की। इस गंगा में स्नान करना ये सबसे पहला काम काम छोड़कर के पहले कर लेना और करने का काम में तो दे दे तो देने का जो कार्य है उसे पहले करना और कर लेना भजन का काम ऐसा छोड़ करके आप तो ही चाहिए, उसको सब काम काम हमारा के हुई, आ क्या? ऐसा नहीं करना करना है। तो ये रीति तो पर श्याम जी राधे को कह रहे हैं कि राघेश उतर बच अमर मुख तेरे तेरे मुख मुख से से का जैसे पूरे रस करना चाहती के नहीं बल्कि है उसकी मेहमा ज्यादा होती है उस का हम आस्तन करना चाहती हैं अपने मुख से तो अपने अनुभव को कहे तेरे अनुभव को तेरे भूखे बिना अनुमान या कहीं, कहीं? प्रकार से उनको के रूप में द्वारा देखा जाए वो होगी प्रमाण्य दो प्रकार के जहाँ कोई वस्तु की प्रामिकता और प्रमाण की सामग्री तो एक जगह हो उसका नाम है स्वतः प्रमाण इस बात को लेकर के शास्त्र में बड़ा विवाद हुआ कि है और अंत में शास्त्र में यह कहा गया नहीं वेद स्वतः प्रमाण है वेद में जो वस्तु बताई गई वो तो विषय में सत्य है और उसकी प्राणताली वेदी उसको हम स्वतः प्रमाण जहाँ वस्तु को बताया जाए ए तो इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा के के द्वारा द्वारा तर्क फिर यदि इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की जाए तो वहां पर जैसे सत्य ज्ञान मन पर ब्रह्म के विषय में कहेंगे ब्रह्म सत्य है ज्ञान है आनंद है परंतु इस बात को शुद्ध करने के लिए हम अपनी बुद्धि के आधार पर यह बात कि सत्य है नहीं होता तो सभी वस्तुओं का कहीं कोई ना कोई उपादान कारण होता है शक्ति नहीं होती माया उनकी शक्ति नहीं होती दुर्म नहीं होता तो चल से आता बृद्धि को तो इनकी चाहिए इसलिए इसलिए को को को जैसे बुद्धि की की आवश्यकता है है ऐसे ही अपनी शक्ति के बनाया होगा कि करके किसी बात नाम कोई चीज है इस बात तो तो को आधार पर हमें ऐसा नहीं तो जो प्राप्त है वो भी और उसकी प्रामाणिकता भी है? इसलिए इसको तो आपका तर्क चलेगा। फिर स्वयं ही अपने कह रहे हैं, जिसकी प्रामाणिकता हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं है बल्कि प्रामाणिकता अपने द्वारा तो जहां श्रोता अपनी या अपनी अपनी बुद्धि बुद्धि के के किसी वस्तु वस्तु अर्थ को उसको जाएगा जहां और का ही अपने आप को सिद्ध कर सूर्य को देखने के लिए दीपक को लाने की जरूरत नहीं है दीपक के द्वारा सूर्य को लिखा जाएगा सूर्य अपने अस्तित्व को स्वयं ही सिद्ध कर दे ऐसे कर दे उसका नाम है स्वतः प्रमाण तो विवक्षा के अनुसार की विवक्षा न हो वस्तु ही अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर उसका नाम है स्वतः प्रमाण इसलिए अली सभी स्वतः प्रमाण तू जो बात कहे और उसका प्रमाण भी तू ही है न तो तेरी विवक्षा प्रमाण है और को नहीं किसी बात आपको तो नहीं देखें बल्कि तू जो कह रहे हैं तेरे वचन और उन वचनों की प्रामाणिकता दोनों तो जहां एक जगह जहां अर्थ और अर्थ की प्रामाणिकता तो एक जगह हो और जहा वस्तु अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर उसका नाम है प्रमाण जहाँ को जैसे कर रहा है जिनके आहार पर व्याख्या की जाए तो वो होगी प्रमाण मैं परतर प्रमाण के द्वारा तेरी बात को तो नहीं समझ सकती हूँ फर्स्ट हैंड बात आनी चाहिए सेकंड हैंड अपनी इमेजिनेशन के तो के आधार आधार आधार पर पर अपनी अपनी जो जो है है उसके कहीं डिस्क्रिप्शन उन को मैं बुद्धि तुम तेरे जो, जो वचन ही इसलिए तू तेरे शास्त्र के सामने जैसे बिलंध का मेरे सामने सही मैं जो जो है है उसको चाहती से तेरा अपनी जो है, उस को करके कर तो राधेश भवन मुख प्रमुख कमल से जो वचन वे लेंगे सारे विवरण को करने वाले होंगे उसमें मुझे आपकी आपकी कल्पना योग्यता उन तो को की की की आवश्यकता नहीं नहीं होगी। है, है, वो भी वहां नहीं है जो वस्तु है उसको मेरे सामने का रात्रि में जो नी वाले जो भी अर्थात श्री के जिस स का तूने प्यारे के साथ में जब तेरा हुआ, तो उस रात्रि का जो तो विलास है उसका तू स्वयं तेरे जो वचन है वो तो अमृत है उन करने हुई तेरे उन की करना में, जब मैं तो लगाऊंगी तो मेरा चिंता भी है वह दूर हो जाएगा आज तुम युगल को दिलाना ही हम सखियों का एकमात्र है हर मिलन के नहीं, का से के नहीं, सखी का हुआ तो है। इस व्याता को जब तू प्रत्यक्ष रूप से अपने मुख से कहेगी तो मेरे और मरण संतोष की प्राप्ति हो जाएगी अतः आप जो है उसको तो दूर तो करके स्वमनु प्रभाते साथ ही साथ मुझे भी उस सुधा में, उस में उस अमृत में में क्योंकि जो गंगा में स्नान करे जो गंगा की महिमा का गायन करे और जो गंगा स्नान करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करे तीनों को ही गंदा प्रतः गंगा महारानी श्वेता और तीनों को इसी प्रकार तू जो कृष्ण माधु का जो तू आश दिया उसका गायन करेगी हरी सखी तू तो आनंदित तो होगी हम जो श्रोता हैं वो तो भी आनंद कहोगे और यहाँ का ये जो हैं ये आनंद सखीगढ़ और प्रेरक उसका करने की देने वाली मैं भी तो हो श्री राधिका स्वयं गंगा का वर्णन करने वाली है और श्री सखीगढ़ फिर उस गंगा में स्नान करने वाली, एक महिमा वाले स्नान करने वाली ये तीनों तीनों श्री राधे और श्री श्यामला प्रकार करने वाली अरे सखी प्रात काल का पहला कार्य होता है गंगा में स्नान करना और इस अमृत रूपी गंगा में तू मुझे स्नान करा मुख से जो घा होगी वह किसी दूसरे प्रकार से नहीं की जो स्वतः प्रमाण नहीं मानते सब अगर से प्रामाणिक नहीं जो प्रमाण माने जाएंगे वेद को सोलभ प्रमाण मानते हैं वेदांति वेद को सोलह प्रमाण मानते वेद ने जो कहा अपने आप में प्रमाण है वस्तु में है और उसकी प्रामाणिकता भी वे तत्व और उसकी प्राम तो एक रहे। वहां पर पर पर पर पर होगा होगा प्रमाण प्रमाण तत्व वाला अलग हो प्रामाणिकता किसी दूसरी वस्तु से जाए है तो कर ये सकते हैं आनंद उसी प्रसंगत तो के जो तो तो। तो सके अपने से रात माने रात्रि की जो अपनी रसधारा रही है इस रसधारा में अवश्य करो विचार नहीं करना चाहिए अजय हमने प्रयोगता तो की हमने कृष्ण कहा है रस रस की नदी ऐसी है जो कि को भी शुद्ध करके फिर रस्ता प्रमाण आक्रमण का रूप है राष्ट्र पर प्रेम प्राप्ति पहले और हो ही दूर कर देती है इसलिए यह कहते मौन हो जाना या वहां वहां जो कहा है उससे अपने आप को वंचित कर लेना से तो हम तो तो हम नहीं शद्धार शद्धार नहीं श्रद्धा का जाए जाए है तो अधिकार नहीं। शुद्ध हो चित्र की अधिकार की है है शास्त्र में इतना शुद्धि हो जाए तब तभी तक तत्वों की, की तो ऐसी है जो कि कहीं सकाम चित्र उनकी सकाम होना हम, हम शुदा, चाहिए जब शास्त्रीय वस्तुओं में विश्वास है वचनों में विश्वास हो गया है और हमें चित्त में अभी पूरी शुद्धि नहीं हुई है तभी इस कथा को स्वरण करने पर शुद्धि भी अपने आप है पहले ने करते थे तो बताओ पहले है कि स्कूल में सामान्य तो होकर फिर जाएगा पहले पड़ती है फिर इसके बाद में फिर सूर्योदय सूर्य का सूर्योदय नहीं हुआ तो वो है। दै, दै, दै, दै, दै। के कारण ही अन्य कार की नियुक्ति हो रही है ऐसे ही प्रेम भक्ति भक्तियों सूर्योदय यदि कृष्ण कथा श्रवन करेंगे इस मधुर कथा का भी हम करेंगे तो चित्त की कामना-वासना और में कर तो तो कि भक्ति, भक्ति की प्राप्ति पहले हो जाती है जब भक्ति के प्रभाव से भद्रो का आश्वासन की महिमा ऐसी है हो की उसमें श्री प्रियालाल की ऐसी है कि उस पे की महिमा इस तरह है यदि शास्त्र में विश्वास के ये तो है। तो पर वो है, में विश्वास वो अपने करेगी, करेगी। थोड़ा-थोड़ा और को स्वच्छ भी जब चित्र स्वच्छ हो जाएगा तो पूर्ण प्रकाश हो जाएगा शीघ्र करता है और भक्ति माम हो, फिर तो बात है, पांच तो उसको कह करके अलग हट जाना उसको अछूत मान करके ना उसको छूना मत उसको छूना मत उसको अछूत कह देना यह जरूरी जरूरी नहीं है बार परंपरा तो ये एक साधन की हृदय में नहीं है उनके लिए और जिन श्रद्धांवी परम प्रेम प्रकाश आसवास परम परम तो भय भाजन बिना दीजियो दुर्लभ तो का ये आप ही शुद्ध करने महल की बात अलग न रहे सेवा में में बारे के ती सेवा सुविधा में आपने ये परिषद का बात कहीं शहर प्रयाल कह रहे हैं इस विलास का बनाने के बाद इसने कह रहे हैं सेवा सुविधा समाप्ति में सेवा सुविधा का ये शुरू है बात कि आष्टियांम सेवारुसो आष्टियांम आष्टियांम में पुरियालाल का विलास विलास के जरिए पुरियालाल की सेवा आहार नहीं है बात आहार मा� की की जो शोभा उसकी तो बात करेंगे इसको नहीं जरूर सुनना चाहिए जो सुनेगा अलग केवल उसको हमारा अधिकार नहीं है हमारा अधिकार नहीं है ये कहकर के वंचित कर लेना ये उठे ये श्रद्धांज को पैदा करना चाहिए हाँ शास्त्रों में इसको जो कुछ बात कह रही है वो गलत नहीं है तो फिर है नहीं है हमारा नहीं है ये के यदि इसको छोड़ अंधकार तो हम वंचित रह हैं जीवन काल थोड़ा सा और यदि अभिकार मिले अंधकार मिले इसी संपत्ति में लगे रहे तो फिर वंचित ही रह अलग-अलग यानी इस सेवा किया जाएगा, तो कोई भी को अलग नहीं रहेगी, उसके भी है, दूर हो हो जाएंगे और अलग कछता रहे हां, शिव जरूर विश्वास करना चाहिए शास्त्र जो साक्षात तो है पूर्ण विश्वास है।, है तो इस को श्रवण करना चाहिए श्रवण करने के साथ साथ इसका चिंतन भी करना चाहिए चिंतन करते हुए अपने आप को बढ़ जाएगी जहाँ शास्त्र के वचनों में विश्वास होगा वहां बात आ जाएगी ये नहीं। जो एक है ही ये एक लीला एक लीला करने के लिए दो होकर विराजमान होता है आश्वा है है तो शक्ति है शक्ति है, शक्ति, है, शक्ति, है, तो है शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति का स्वभाव से स्वरूप नहीं है स्वरूप ही उसका नाम ही शक्ति हो जाऊंग शिव गोस्मी जी ने जो सर्व समाप्ति की, जीव को जीव की उस तो शक्ति की परिभाषा दे रहे हैं कालोमुख हो गई शक्ति कह जब वो कालोमुख नहीं है तो उसको तत्व कहेंगे परंतु स्वयं जहा का मुख्य हो रहा है काल्य के तो सामने आ, आ, आ रहा है तो वो शक्ति के रूप ये विराजमान है शक्तिमान है, भीतर ही शक्ति यदि तो है और कार्योन्त नहीं हो रहा है तो उसको हम तरफ शक्ति की इच्छा है अपनी इच्छा इच्छा है है तो और की तो पूरी दौलत करने ऐसे कभी को संपूर्ण शक्तियों पूरी तरह से दिखाता है कभी एक आध शक्ति दिखा दी परमात्मा रूप में कि जगत की रचना करने वाला है वह कहीं सबका के में वाला है वो वो शक्ति दिखा शक्ति रचना और जहां। और इतनी को हो गया गया परमात्मा सारा जहा उन्होंने कोई शक्ति नहीं दिखाई वो हो गया विशेष उससे गुण अभी प्रदि हुए परीत नहीं के है अमृत का दात्व्य उनका रूप नहीं है यह नहीं है रूप का दात्व्य हैत्व्य है उनका है। नाम प्राकृत नहीं है नाम का उनके नहीं है? उन नहीं है, उनके नहीं में में को को को को कभी ये ये की की किसी किसी किसी दिखा रहे किसी दिखा रहे किसी दिखा रहे रहे हैं, हैं, हैं, तो तत्व छाएं परमात्मा ने भगवान होगा जिसको दिखाना चाहा उसको दिखेंगे। चाहा कुछ दिखाया वहां पर संपूर्ण संपूर्ण जे विचार करना है कि कौन सी चीज है कौन सी चीज है ऐसा ऐसा विचार करना तो अगली सूक्ष्म पररोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं मुख से सुनना चाहती हूँ ये आप, ये मधुर प्रीति जितने भी जो उनमें राधा कृष्ण का मिधन मौना जो ताप है, हम सभी के जो लोग है उनके हृदय के उनको तो मानुष तो तो और मनुभा तो, तो, तो, तो मुझे इस गंगा में स्नान कराते अपनी लीला कांगा में मुझे स्नान करा दे करा तो हम इसके इसके कौन सा है सकता है, इसके और को करते है वा सकता और करते जैसे स्नान करने के बाद में अन्य जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब प्रांत होते हैं स्नान जैसे शास्त्रम स्नान माचरे तो इस कथा को श्रवन करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा कार्य है ही नहीं तो इस श्रवण के बिना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता अब देखिए बड़ी सुंदर बात नीला में कितना कह प्रवेश भक्ति में में प्रवेश प्रवेश होता है के प्रवेश होता है है के द्वारा श्रवण क्या होगा गुरुदेव जब तक नाम नहीं सुनाएंगे दीवशाला नहीं रहेंगे तब तक भक्ति में प्रवेश गुरु बाराश्र स्मार्ट है है ये ये तीनों तीन के है, के है। द्वारी, तीन द्वारी। ये तीनों में प्रवेश प्रवेश के के जिसने किया दरवाजे तीन गुरु चरणों का आश्रय गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करना और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में गुरु के दक्षणों पर विश्वास करते हुए गुरु की सेवा और साथ ही साथ में गुरु सेवा, से तो यही सेवा, को सेवा गुरु की, हुई सेवा, गुणु सेवा।, गुणु। गुणु। गुणु की सेवा करने पर गुरु जी खुद तो जाएंगे और गुरु गुरु में हुई कोई वस्तु को भी कहेंगढ़ से पूर्ण के श्री अनुभव को साक्षार श्रवण करना चाहती हैं क्योंकि वे प्राम के स्वतः प्राम को स्वीकार करती है जहाँ ज्ञान की प्रामिकता एक हो, उसको कहते हैं हो और उसकी का करने के लिए या अन्य किसी कारण उपयोग किया जाए, उसको कहा जाएगा पर्दप्राम। तो पर्दप्राम नहीं तेरे मुझसे, तेरे वचन अपने आप में प्रमाण। तो जो ज्ञान दे रही है उनकी प्रामाणिकता चेतन द्वारा आ रहा है, तो है और इसकी प्राथमिकता भी दूरी जहाँ उपचार कर दिया जाएगा प्रमाण और स्वतः प्रणाम पूरी तरह से की जा सकती तो है अन्य की व्यवक्षा या श्रोता की व्यवक्षा के अनुसार यदि अर्थ को दृढ़ किया जाएगा तो मतभेद उत्पन्न हो इस है। दूसरी बात ये का कि नक्त मीला। फर्ण फर्ण होने श्रद्धा होनी चाहिए श्रद्धा के इस स्थापना इस श्रद्धा नहीं है हमारा जो कुछ शुद्ध नहीं है ये तो जो जितने बड़े हुए हैं ये कहते रहे और रहे, कि मेरे समान नहीं हो हर और और पर सब पर सब पत्थर पर की को बोलो सब पत्थर को टीको ऐसा हो सकता है जिनका मान पर कहते हैं कि चराई मधाई से भी अधिक पाकिस्त होकर के मेरे नाम का का उच्चारण करना वो तो करने से भी कर के मैं में का के? से। कहने में संकोच हो अपने वजन से और कह रहे हैं चिंतन चिंता वहां जो चिंतन चिंता जीवन की अंदर जहाँ पे जितते समय कह रही है कि मेरी गर्दन गहरा हो रही है आंख से दिखता नहीं है में हाँ आपके साधन किया होगा जो मान ले लेंगे उनको पाक लग जाए जिनका नाम पर और पर, मेरा नाम पर, पर से उसको कर शास्त्र में विश्वास होना यह मुख्य वस्तु है क्योंकि जो जितना अधिक में हुआ है वो अपने आप को बिल्कुल वहां पर ये कहा गया अनुभूत आधार ब्रह्मास्त्र की ज्ञानों को नहीं हुआ है। तो जो जितना अधिक दुआ दुआ हुआ है वो अपने आप को ये कहता है है तो तो हमारे ऊपर नहीं है और जिनके वो तो कुछ नहीं है सबसे पहले इस अपने धंधा में जो स्वयं प्रकाश है जिसके लिए श्रद्धा को अनिवार्य अपरि जबकि लेकिन चतुष्ट चतुष्ट में ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है वहां पर भी भक्ति का भक्ति का स्वभाव दिखता है अजान जैसे एक बात है ये चलते भक्ति में है भक्ति में नाम देते परंतु नाम नामाकर के ऊपर करते हैं नाम रूप में अनुग्रह श्री कृष्ण अधिकार संपत्ति दे करके कृपा करते हैं कृष्ण से बढ़कर के कृष्ण नाम है कृष्ण नाम अधिकार संपत्ति नहीं देते हैं परंतु अपराध देते हैं बल्कि एक पुरुषोभ है जो ना अधिकार देता है ना अपराध देता है अपराधी के ऊपर भी विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है आओ हम सब मिलकर गाएं